मीडियम वेव तीन सौ पांच दशमलव आठ एक मीटर यानी नौ सौ इक्यासी किलोहट्स और एफएमएड एक सौ दो दशमलव आठ मेगा हट्स पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है प्रस्तुत है छत्तीसगढ़ी में समन्वित साहित्यिक कार्यक्रम मोर भुया संपादक हैं श्याम वर्मा कार्यक्रम सुनैया हमर नमस्कार संगी हो कहे जाते कि सतहा हालाकान होते फिर हारे नहीं और असत पहली तो मजा म रही थे और पाछू कर हारना खर्चित रही थे मनथिला अपन जिंदगी में पढ़े के संग संग कढ़ना जरूरी है संगमा एमा राम रसायन गीता भागवत और धार्मिक कथा की सहारा बन थे मनखेला सहे के शक्ति मिल थे जौन सही थे करही थे कही थे धीरज के फल मीठा होते सद के रेंगैयाला मदद करे या घलो मिल थे जेकर ले सुफल हो जाते लोक कथा यात्रा में हम आप मतलब सुनवाव कहानी कुछ करनी कुछ कर्म गति कहानी कार हैं बंधु राजेश्वर खरे दया के बात आये एक गाँव माँ मनभौती मा मन नाव के माई लोगन रहा है वो है जब अमल में रहीस तब अड़बड़ दुख पावय कभो सुख ल नहीं जानीस जब दुख पावय तब कहा है? मोर पेट मईका नही सच रहे मैं तो एक ठन बीमारी लोहे हों हाँ। तब ओकर सुख दुख के संगवारी माई लोगन मन ओकर मन ल धीर धरावत कहा है? आन तान मत सोचे कन मनभौती अभी दुख ल पर ही जैन लड़का है पेट भीतर रह के दुख देते वो है बाहिर के अड़बड़ सुख देथे जैन दिन हरु गरु हो और कहों कहों के आरो तोर कान पर ही तेन दिन तोर सब दुख विसराजहि महतारी होए के सुख हमार माई लोगन पर जब मन है वो सुख के दिन के अगोरा म्थिर हो जाए। दिन तिथि वादा रहीस सुंदर मजा के नोनी हुईस लड़का के केहों केहों के, के, के आरोमा घर भर खुशी छागे छठी के दिन लैका के नाव धरेवर कौनो कहाँ गंगा जमुना तब कौनो कहाँ राधा सीता कौनो कहाँ सुकवार के हो है तब सुकुवारों नाव धरद तब एक घंशन की हीस गर्भ बास मन भौती है अड़बड़ दू है तब ये के नाम दुखिया बने रही तहां दुखिया नाव मबोजन सहमत होके हरी बोलो कह दिन। पंद्रही के बीते ले मन भौतिला ल सन पात धरलीस अड़बड़ बैदयी करीन फेर मन भौति नई थे भीस दुखिया बपरी के दाई के पनहा भगवान हैं नंगालीस बिना दाई के होगे। दुखिया के ददा धीराजी ऊपर तो दुख के पहाड़ कचरागे दुब्बल ल दु हो गए, ओकर तो चारों कोती कुलुप अनिहारी छा गये लैकोरी के चले जाना अब बिन दाई के गेदा लड़का संभलि कैसे संभालही कौन लैका के जतन भाव के चिंता आंसू बहावत आँखी ले दाई के लईका ल निहारत धीराजी है बैठे रहा है गाँव के मुर्दाला ल गाँवें टालथे कथें तैसे ढंग के गांव के सकलाए लोगन मन धीराजी ल धीर बंधावत किहिं तोर दुख हमर दुख आये धीराजी एक दूसर के सुख दुख मठ ठाड़ वर्तो गांव बसे रथे ते हॅ संसो फिकर झनकर तोर विपत है पूरा गांव के विपत है ये विपत आ है ते हां टरबे कर ही गोस्वामी तुलसीदास जी कहे हैं धारा का प्रमाण यही तुलसी जो फरा सो झरा जो बरा सो बुथाया जौन फरही तऊन झर जेन बढ़ी तेन बुथाही ये दुनिया माँ अमर खा के कन्हो नहीं आहें गांव वाला मन के ये सोगाती गोठ है धीराजी के साँस म साँस लानीस और हिम्मत बाढ़े पर धर लीस अमर सुहागिन मन भौतिक के गद गंगा करीस ये विपद के बेरा माँ धीराजी के पूरा परिवार शकलाय ओ मन दुखियाला लाले पोसे पर अपन अपन ले, ले जबो कहें तब गाँव वाला मन कहन अभी एकर बार महतारी के दूध होना जरूरी है जैन माई लोगन अभी अभी छवाड़ी बैठे हो ही ओकरे पन्हा ये लैका ला मिलना चाहिए वही वक्त गांव के दयावती नाव के एक जहन माई लोग घला हरू घरू हो रहा है वो हर दुखिया के दूध दाई बने पर तैयार हो गई मच्छर दू मच्छर ले दुखिया के सैकई चुप रही और सेवा जतन करके दूध दाई होके अपन फरज ला वह पूरा करी दुखिया है अब लोग ला चिन्हे जाने के उमर के होवत रहा यही समय माँ लोगन धीराजी ल सलाह धीराजी अभी तो खास उमर नहीं हो है अभी तो पहाड़ संत और जिंदगी वाँचे है कौनों करा कानी खोरी देख लेते लैका और तोर दोनों के की बन जाही लईका ला महतारी और तोला अनहारी अंजोरी के थेभा मिल जाही तब धीराजी ही मोर भले भर कहा था संगवारी हो ओहा तीर के गाँव ले बने फभित के अपन हारी हार के जुच्छा हाथ के एक घनमाई रोगन ला गाँवकारी और सामाजिक रीत नीतिम सूरी पहिरा के ले लानीस अब ओकर जिंदगी में मनभौती के जगह मनटोरा आगे रहा है मंटोरा अपन जिंदगी के दूसर पड़ाव में अपन भागला लहराव अपन पति और बेटी दुखिया के सेवा जतन में लगे रहे लईका ला ऐसा मया कि दुनिया के कत मौसी दाई मनबर पटंतर बन रहा है दुखियाला जन्म तो नहीं दे रहीस फिर ऐसे गढ़ीस कि दुखिया हर निकता लैका तैयार होीस जैसन जैसन घर द्वार तैसन तैसन फिर और जैसन जैसन दाई दादा तैसन तैसन लैका कथें तैसे ढंग के नाव के भले दुखिया रहीस अपन दाई ददा ला ओ, हर, ओ सब सुख दिस जैन सुख पाए के सब दाई दादाला आस रथे मनटोरा और धीराजी के सुलह जिंदगी के छाँव तरी बढ़त दुखिया धीरे धीरे सज्ञान होदगी समय भागत का देरी और खान में अलगी पड़ गये जब नौनी मन के ये उम्र होते तहाँ दाई दादाला ओकर एकले दू करे के चेत करना च पड़थे समय राहत मंटोरा और धीराजी दुखिया के हाथ प्यार कर दी दुखिया है ससुरार चल महादेव मा बने जल चढ़ा रहा है। सावन समी ला एकोठन नागा नहीं करे पति के नाव भोला जैसे नाम तैसे सुभाव भोलेज बाबा बबत तो है दुखिया है घला पति बर्तनारी करे हुकर पद पूजा और नारी धर्म पति देव न दूजा के रद्दा मरेंगे फिर कौन जनी जन्म के करम के फल ओकर भाग मदे रह सास ससुर ननन देवर और जेठ जेठानी अड़बड़ तपनी तपाय दुखिया ह धर्मी चोला के रहा है अड़बड़ पूजा पाठ है धर्म करम में लगे रहा है तब ओकर जेठानी ला लहाव नहीं घर भर लेंतावय एकर ले बाज के रही हा। देख देखता के खाह पीहा पहरिया ओढ़ह नजर वाली आय मायके चले सब सीख पढ़ के आये घर ते घर गाँव के लोगन लग हला जेठानी हां भरमा देवय घर परिवार और पूरा गांव दुखिया ला टोन के नजर में देख ओकर सास है तो लिखरी लिखरी बात में ओढ़हर करके ओला लड़ जरे में नून डाले और भाजी में झोर दुखिया है एक कान ले सुनय और दूसर कान लें झर्रा देवय अपन काम ले काम राख उवत ले बुड़त अंगना दुवार कोठा डोला कपड़ा ओंहा कुटी पीसई रंध गढ़ई सब ओकरे बाटा ओकर नना धा ताना मारे हमार घर बड़ा कमेली न देखथन देखन कद का टिंग टिंग चल ही तेला नवा बैलक नवा सिंह और चल रे बैलक टिंगे टिंग देवर के नखराला ल का कहे नवाब साहब बने रहा बिना बासी खाये के बेरा माते ताते तात दाल भात मांगे मंझनिया बियारी के बेरा म फूटआ पेज और बोरे बासी मांगे रथिया जेवन के बेरा गोदरी ओढ़ के सूत जाये और अधरतिया भूख लागत है कही के अंगाकर औ चीला मांगे बिहना उठाए, तहा रात कून मोला लाघन सुखा आदेश भौजी कही के जो रेह मत आवाय तो कथस संझा के पानी औ बिहनिया के झगड़ा कस रोज के धंधा बन गया है कूड़ा ससुर के अंधेर लगा कह वो तो छानी में हो रूं जाये और जब ले छल फुक्कन हमारे घर में पांव मड़ है तब ले घर में धरता नहीं धरत है एकर समांगा समागाली फुंदरी माँ हमर जहिजात बेचा जही कत कोन कमावोन कंगला हो जबोन दुखिया अड़बड़ कलेश काटत रह फिर पर ही शरीर धरम नहीं भाई पर पीड़ा सम नहीं अधमाई के रद्दमरेंगे कौन गरीब दुखिया ला अपन दुआरी लें कबू जुच्छा हाथ नहीं लहटाव ये घर के जीनीसम सबो के हक हाँ है ऐसा कही के चै बिलई कुम अब गाय बछड़ू सबो के हिस्सा निकाल देव तब पाछू अपन पेट में दू को ल डाल ये सब देख के और ससुर है बोले अपन बाप घर ले लान के धनवंती कहावत हस तोला अतका मया दिखाना है तो जा अपन मईके ले लान तहाँ कोटना कोटनाला कौन कहे खैरख खैरख दार भारत परोस दुखिया है पढ़े तो नहीं रहा फिर कढ़े जरूर रहा रामायण भागवत सुन सुन के बनेज गुने रहा है। ये सब दुख ल देख के सही के किस्सा कहानी ल सुरता करे धीरा धर्म मित्र उनारी आपत्तकाल पर चारी सोच के सब दुख तकलीफ ल काटत रहा है जब पानी हां मूड़ ऊपर बुहाय व धरीस तब अपन पति ल किस सब दुख तकलीफ सकाथे फिर मैके की उठकर पुराण नहीं सकावा अब तुम्हें हबुक चुबुक हुआ हूं ते कर मोला मईके अमरा देते धरती फाटे मेघ जल और कपड़ा फाटे डोर तन फाटे कछु औषधि और मन फाटे नहीं ठोर अभी मोर मन है बहुतेज बिट्टागे है कुछ दिन मईके में रह के मन हरू कर लेते तब भोला कथे निज हित अनहित पशु पहचाना अपन बने बिगड़ेला ल जनऊला जान थे समझ थे तब तो मैं मनखे आऊ मैं सब जाना था आज बन काल बन ही कहके इनकर चरित्र देख के कटलाए बैठे रहो थोड़ के अपन मुंह लऊ लहा तहाँ आ गये रोग और बाढ़े बेटा ले गये चोर कही के हमर हिमान करेवर एमन एको पैला नहीं छोड़ी अभी ते हैं बने कहा थ दात टूटे मुंह पर छर चल अभी तोला लोर मई के अमरा देता हूँ अभी रात दिन के हर हर कटकट कट ले बा हो जावे तौने मे भले ही ऐसा कही के दुखिया मोटरा बांधे बर कही और दोनों परानी निकल गिन ड चलती मनखे के मन में कत कोन किस्म के गोट उलान बाटी मारत रहे दुखिया घलो तो मनखे चाहे मोटरा बोहे अपन करम और भाग तक तकदी गुनत रेंगत रेंगत जावत रहा है, हे भगवान ऐसे का करम करे कि बिना बलाये में ह अपन मईके जावत हॅ मैं तो कभू दुआ भावा नहीं करें न ससुरे न मईके सबों के भला सोचे सोचें छोटे बड़े सब लमाने मर्जाज में रही के काकरों पर मुंह नहीं उलायें फिर मोला आज ये दिन देखे बर हो बिना बलाय मेहमान कस आज में हके कैसे मुंह देखा हूं, और का सुख दुख गोठिया हूं ऐसा सोच विचार म परे परे अपन पति के संग गरु गरु पाँव मढ़ावत उसेलत चले जावत रहा है यही बीच एक ठंड कोलिया देखी कि मुड़ में मोटरबो है अपन पति के संग ये माई लोगन है कुछ सोच विचार में परे चले जावा थे कोलिहा तो ललचहा अहुशियार हो थे ये मोटरा में कुछ न कुछ खई खजाना जो राय हो ही इंकर सुख दुख पूछे के आड़ लेके के ठग ठुगी के खाए भर जरूर पहा ये सोच के वो मतलब पूछते कहाँ जावत हो तुम दोनों परानी तब दुखिया अपन सब दुख तकलीफ लतावत कथे कहा बताओ कोलहू प्रधान भैया मैं में सत और धर्म के रद्दा में रेंके के ससुरार म दुख पावत हं तब लड़े टरे बने सोच के अपन मई के जाव दुखिया के लचारी लोलिया समझ गे ऐल ठक के एकर मोटरा में बंधाये खजानी ल खाय के अब यही ठौका वे दुखिया वर शोक करत कोलिया कथे ते हँ खूब धर्मीन चोलहस तबो तोला दुख भोगे बर पड़ फिर का करवे कथे नहीं कुछ करनी कुछ कर्म गति कुछ पूर्वज के भाग यही बात है तो रूपर बिता थे तब दुखिया है कोढ़िया ल कथे कोलहु प्रधान भैया एकर अर्थ ल घ बतातेस तब में है समझ पाते तब कोढ़ कथे एकर अर्थ ल चलती नहीं बताये जा सके तुम दोनों प्राणी ल रात बियारी और बासाह इहें करना पढ़ी अब न तोर मईके में भले ही है अब ना ससुरे में तोर सरग अब यही में रहे पूरा जिंदगी तुम्हारा इन्हें बिताना है तोर मोटराल मोला दे जतन के राख देता हूँ यहाँ ठग जाग चोर बटमार बहुत आते हैं यही बीच मां एक ठंड कौआ है कांव का दिस तब दुखिया कंवल कथे कुछ करनी कुछ करम गति कुछ पूर्वज के भाग जम्बू तो ऐसा कहा तू क्या कहता काग तब कौआ का थे? ये कोलिया है ये खुद चोरा लबरा है ये हर अपन नियतला तुहार मोटरा म गाह है तुम दोनों स्त्री पुरुषला ल गोट बात में मेझहा के चकोरही और झोरही तहा तुम दोनों परानी के बुद्धि हजा जही तहा मोटरा मे जो राय खाई खजाना ला झड़क ही। एकर यही धंधा है अभी मे तुम्हार कुछ नहीं बिगड़े हे तेह ठीक सोचत हस बिना ने मई ओकर कतका हिनमान हो रहीस कुछ करनी कुछ कर्म गति और कुछ पूर्वज के भाग कथ ये सब भरमाए के बाद आये नरक सरक सब यह हैं। ये जन्म के कर्म के फल यही जन्म में और महे मिलना है तोर कर्म अच्छा है तोर घर ले बाहर पाम ले तोर सास ससुर ननन देवर और जेठ जेठानी सब पछतावा में पड़े हैं ओमन अपन कर्म ला दोस्त देवत तुम्हार अगोरा में बैठे है कैसनो करके ये बहु लहुट आतीस तहाँ हम अपन करे कर्म के माफी मांग लेते कह के सोच में परे हैं दुखियाला ला के बात में भरोसा हो गए मई के जाए के विचार ल त्याग के दोनों परानी अपन घर लौट गिन और घर में सब मूर धर के रोवत बैठे रहा है अब दुखियाला अपन पति संग घर के अंगना में पाँ मढ़ावा देख के सबोझीन के लजावत ओर में थोथना माँ पछतावा और छीमा माँगे के भाव सफी सफा नजर आबत रहा है दुखिया हर घला पा परिस तहां सब खन कम राज करी दार भाज चूर गये और आज के मोर ये कहानी पूर कुछ करनी कुछ करम गति लोक कथा यात्रा में अभी आप मन कहानी सुनत रहे ऐल सुनाव रह बंधु राजेश्वर खरेवाली हो स्वतंत्रता दिवस हा है लखियागे है इहिला ध्यान में रखा सुनवावत हन श्री मुकुंद कौशल ले कविता पाठ संगी संगवारी हो आप सब सुनइये मन बने कर जानत हो कि पंद्रह अगस्त उन्नीस के दिन हमारे भारत देश आजाद हो रही है।